ध्यान न मनस तगुण निष्क्रिय ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्य ते अस्मक सदीयोचन चमत्कायूचि कालिंदी भुलनेशु य कि तन नीलम महो धावती <coughs> नम पंकजना Nama pangkaja ma liné. Nama pangkaja né tra. नमस्ते पंकज्रे यो विदधाति पूर्व जो वैद प्रणति तस्म देवत्मबुद्धि प्रकाशम मुक्षुर्ई शरण प्रपदे पुंडली काक्ष पाद पंकज परिष तृप्त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 सावधान हो जाए अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रह्म जीव माया ये तीन तत्व अनाद्यनंत शाश्वत तत्व हैं इन तीनों में हम लोगों का नाम जीव तत्व है हम कौन है हमारा कौन है इन दोनों प्रश्नों के हल करने के लिए हमारे पास दो ही लक्ष्य हैं क्योंकि हमारे अतिरिक्त तो दो ही तत्व बचे हैं एक भगवान एक माया तो या तो हमारा भगवान होगा या तो हमारा संसार होगा माया पाश्चात्य दार्शनिकों ने अपनी बुद्धि के बल पर अनेक मत बनाए हैं लक्ष्य के विषय में एक चार हुआ है वो तो हमारे देश में हुआ है उसका कहना है कि ये तमाम नॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं है हम देह हैं हम माने ये मैं नाम का जो हम अनुभव करते हैं जागृत में स्वप्न में सुसुप्ति में सर्वत्र सर्वदा वो शरीर है अगर हम चार बागवादी से एक छोटा सा प्रश्न करें क्यों जी तुम अपने को शरीर मानते हो हा? तो अपनी मां का अपने बाप का अपमान करे कोई तो उसको अच्छा कहोगे नहीं बिल्कुल नहीं अरे उन्होंने हमको पैदा किया पाला पोसा पढ़ाया लिखाया हम उनका अपमान करें हम्म अच्छा एक बात बताओ मरने के बाद हम अपने बाप को जलाते हैं हाँ क्यों जलाते हैं आप देह मानते हैं ना, तो आपका बाप देह हुआ ना, तो वो तो लेटा हुआ है उसे क्यों जला रहे हैं आप आप तो बड़ी रिस्पेक्ट करते थे अपने पिता की और पिट जलाते ही नहीं है जो सबसे प्यारा बेटा है वो बांस लेकर के और खोपड़ा भंजन करता है उसको कहते हैं कपाल क्रिया तो अगर तुम देव हो तो देह का ऐसा अपमान करना पैसा खर्च करके और अगर आप कहते हैं, नहीं जी वो तो चला गया हमारा जो बाप था ये तो उसकी बॉडी है तो फिर आप देह मत मानिए मा को वेद कहता है प्राणो ही पिता प्राणो माता छादोग्यो पनस सात पंद्रह एक दो तीन अष्ट चार बादी कहते हैं हम देह हैं और जावत जीवे सुखम जीवे ऋण कृपा घृतम पिबेत जब तक जियो सुख से जियो कर्जा करके दूसरे को सता करके भी अपना आनंद भोगो मरने के बाद कुछ नहीं होना जाना ये तो दे है मर गए का मतलब मैं खत्म हो गया हम्म hmm. एक अंग्रेज फिलासफर हुआ हाप्स एक फ्रेंच हुआ हेल्बेसियस बड़े बड़े फिलासफर कहलाते हैं ये पाश्चात इन लोगों ने कहा भाई ये चार बाग का कहना ठीक नहीं है केवल स्वार्थी बनने से तो बड़ी क्रांति हो जाएगी संसार में सब स्वार्थी बन जाएंगे जब तो फिर तो कोई बाप कोई मां बेटे का पालन पोषण ही नहीं करेंगे कौन झगड़े में पड़ेगी इसको फेंक दो पैदा होने के बाद इसलिए स्वार्थ भी ही हो और उसके साथ साथ परमार्थ भी होना चाहिए और आगे आए एक फिलॉसफर बटलर उन्होंने कहा स्वार्थ की फिलॉसफी गलत है बस परार्थ का सिद्धांत होना चाहिए परार्थ देखो शेर भी अपने बच्चे का पालन करता है और मनुष्य होके और तुम स्वार्थ की बात करते हो लेकिन ये जो परार्थ है बटलर का इसमें पीछे स्वार्थ छुपा रहता है आप सब लोग बटलर का सिद्धांत मानते हैं आप लोग किसी के लिए जो कुछ करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमने दस रुपया खर्च किया इसके लिए तो बीस रुपये का मतलब निकालेंगे इससे माँ मा भा बेटा स्त्री पति पड़ोसी कोई हो इसके आगे और आए कुछ फिलोसफर उन्होंने कहा भाई ये भी ठीक नहीं है फिर बहुमत आजकल भी चल रहा है ये मत सारी दुनिया में बहुमत प्रजातंत्र नाम है बहुमत माने क्या होता है बहुमत माने अधिक लोग जो बात कहें बस वह ठीक है न शास्त्र न वेद न पुराण कुछ नहीं अधिक लोग क्यों जी अगर अधिक लोग मूर्ख हो जैसा कि है फाइट में तो उन मूर्खों का बहुमत ले करके और लक्ष्य बना लो तो बेमौत मरे क्या एक हजार धोबी के गधे मिल करके एक मनुष्य की बराबरी करेंगे तो क्या एक हजार अपढ़गवार बिना अनुभव के मूर्ख एक बुद्धिमान पॉलिटिशियन का मुकाबला करेंगे हमारे संसार में क्या हो रहा है ये जो आजकल का जनतंत्र है बदलता रहता है रोज जब संविधान बनता है किसी देश का तो तब से लेकर कितने परिवर्तन हुए उसको कहते हैं संशोधन ये ठीक नहीं किया हमारे पहले वाले पॉलिटिशियंस ने ऐसा होना चाहिए इसके बाद आए दूसरी गवर्नमेंट ये ठीक नहीं किया ऐसा होना चाहिए इसलिए ये बहुमत का सिद्धांत भी गलत है क्योंकि अधिक मूर्ख सदा है रहेंगे ये तो कल है अरे हमारे विश्व में कितने अरब तो बे पढ़े लिखे अंगूठा छाप है वो पॉलिटिक्स क्या जाने वो तो कहते हैं कि अपनी गवर्नमेंट को ये सब बेवकूफ है हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट और मिनिस्टर लोग इनको चाहिए कि करोड़ के नोट छाप दे और देश अमीर हो जाए ये बुद्धि है तो इनका बहुमत तो सर्वनाश कर देगा और हो रहा है वही जो बहुमत हो गया वो कानून पास हो गया चाहे नुकसान हो देश का चाहे भला हो ही अधिक लोग कह रहे हैं बात तो इसके बाद आए ये सिद्धांत बहुमत का शुरू किया बेन मिल आज फिलॉसफरों ने और फैलते फैलते सारे विश्व में फैल गया इसके बाद आए आज भौतिक वादी ये क्या कहते हैं ये कहते हैं ये सब बहुमत का है सिद्धांत ठीक नहीं है कॉन्शियस कॉन्शियंस क्या बला है जी अंदर की चीज है ये अंदर जैसा बोले मन वैसा करना चाहिए तो क्यों जी ये कॉन्शंस जो है आपकी ये सबकी अलग अलग है ना हाँ, नग अलग अलग है और एक ही आदमी की कॉन्शंस बदलती रहती है हाँ ये भी ठीक है तो फिर वो सिद्धांत क्या बनेगा ऐसा बकवास मनुष्य में चार दोष होते हैं ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाटो तो चार दोष हैं इसलिए उसका कुछ भी मत गलत है ब्रह्म एक वस्तु को दूसरा समझना रस्सी को सांप समझना पीतल को सोना समझना आत्मा को देह मानना ये ब्रह्म और प्रमाद मन की असावधानी मन चंचल है ना, एक मिनट में बदल गया उसी माँ के प्रति उसी बाप के प्रति उसी बीबी -बी, बेटा बेटी के प्रति हमारे आइडियाज दिन भर में कितने बदलते रहते हैं हमारा मन हमारे वश में नहीं है तो उसका मत क्या बनेगा वो तो बदलता रहता है ये प्रमाद दोष है और विप्रलिप्सा यह तो बहुत बड़ा दोष है हम लोगों में क्या विप्रदिप्सा माने वास्तविकता को छुपाना असलियत को छुपाना काम क्रोध लोभ मोह ये तमाम सारे दोष हैं, इसको हम छुपाते रहते हैं कोई जाने ना, हम बड़े शरीफ हैं, बड़े भले आदमी हैं, ऐसा लोग जाने, हैं नहीं बनना भी नहीं चाहते लेकिन लोग ऐसा लोग माने ये चाहते हैं अगर बनना चाहते तो कब के महापुरुष बन गए होते अरे ये तो बचपन से हमको पढ़ाया गया स्कूलों में और माँ बाप ने भी साच बरोबर तप नहीं झूठ बरोबर पाप नहीं असत्य समक पुंजा सब जानते हैं लेकिन बोलते हैं सब झूठ न बोले तो कहते हैं कि काम ही नहीं चलेगा जी अरे हम व्यापार करते हैं तो दस रुपये के सामान को ग्यारह बताते हैं तो एक रुपया हमारी जेब में आता है अगर हम दस का दस ही बताएंगे तो तो हो गया बंटा एक सेठ जी थे उनका लड़का कथा में नहीं जाता था तो डांटा वाटा कई दिन उसको ठीक है चलूंगा मैं भी तो जाने लगा वहा हरिश्चंद्र क्या कथानक था सत्यवादी हरिश्चंद्र ने भगवान को झुका दिया इसलिए सबको सत्य का अवलंब लेना चाहिए सत्यम बद धर्मन चर वेद कहता है प्रमदितेद कहता है तो दुकान पर दूसरे दिन गया और सामान कितने का है भाई उसने सब सच बता दिया ये इतने का है भैया बाप सुन रहा था ने कहा कुछ गड़बड़ है क्या इसका है कुछ मेमोरी खराब हो गई है रोज तो ठीक बेचता था आज ये कैसे उल्टी पलटी बात कर रहा है क्या एक सामान को कह दिया होगा बड़े ध्यान से देखता रहा बाप दूसरे सामान को भी ऐसे ही कह दिया तो उसने कहा ए, तो हो गया बंटा डार हमारी दुकान का तो उसने कहा ए, जा घर में तेरी मम्मी बुला रही है उसको दुकान से हटा दिया घर आके वो झापड़ लगाया बेवकूफ ऐसे माल बेचेगा हम दुकान का किराया कहा से देंगे बिजली का पंखे का ये तमाम टैक्स कहां से भरेंगे अब तुम लोगों का पालन कैसे करेंगे तो पिताजी आप कहा था कथा सुना करो अरे कथा सुनने का भी एक आइडिया होता है क्या आइडिया जब कथा सुनने बैठो तो अपने आंचल को कुर्ता कमीज जो भी हो ऐसे करके बैठो और जब कथा समाप्त हो जाए तो ऐसे ऐसे कर दो मैंने पंडित जी को अर्पित हो अंदर न जाने पाए तो ये वास्तविकता को छुपाने की आदत ये भी प्रदीप सा दोष और करना पाटो चौथा दोष क्या है अनुभव की कमी अनुभव की कमी जितने माइक जीव हैं मायाबद्ध जीव हैं है सब का अनुभव लिमिटेड है परिपूर्ण नहीं है किसी सब्जेक्ट में जिंदगी भर एक आदमी एक सब्जेक्ट में लगा है फिर भी कहता है मधुरे हैं तो ये चार दोष होने के कारण जितने भी संसार के विद्वान है अपने को बड़ा जीनियस कहते हैं लेकिन मायाधीन है तो वो ये सब जो कुछ मत बनाएंगे बनाया है जात गलत। इसीलिए हमारे यहां कहा गया है श्रुति स्मृति सदाचारहा स्वस्थ चप प्रियमात्म शब्द प्रमाण के द्वारा समझो तुम कौन हो तुम्हारा कौन है तो फिर हम लोगों ने वेदों का शास्त्रों का पुराणों का अवलंब लिया और पता लगा ये जीव ब्रह्म माया तीनों स्वतंत्र नहीं है जीव माया दोनों ब्रह्म की शक्ति है ब्रह्म के अंश है और ब्रह्म के आधीन है भगवान के आधीन है और जीव के विषय में बहुत विस्तृत विवेचन हुआ जीव है जीव अणु है ये न विभु है न शरीराकार है और यह जीव एक नहीं है अनंत है और अनंत जन्मों के संस्कारों से युक्त होकर संसार में आए हैं अपरिमिता ध्रुवा तनुभ यदि सर्वगता नियमों ध्रुव ने तर था दस सत्तासी तीस भागव सचानय कल्पते श्वेता चतरोपनिषद पांच नौ हम लोग जो भोले भाले हैं, कहते हैं कि भगवान ने संसार बनाया जब तो एक को मनुष्य बना दिया एक को गधा बना बना दिया, एक को कुत्ता दिया, जल क्यों? कोई जलचर, कोई भूचर कोई खेचर कोई स्वेदज कोई अंडज कोई उदभीज कोई जरायज इतना तमाम प्रकार का सृष्टि का वैषम्य चौरासी लाख योनियों का ऐसा क्यों उस जीव ने क्या गुनाह किया था अभी तो सृष्टि शुरू हुई है हा वेद कह रहा है सूर्या चंद्रम सूर्व कल्पयत दिवंच पृथ्वी चातरिक्ष मथो स्व नारायणोपनिषद पांच सात प्रजा सिद्ध यथापूर्व यानुशेरते तीन नौ तैतालीस भागवत ससर्जेदम सपूर्ववत दो नौ अड़तीस भागवत जैसे सृष्टि पहले थी वैसे ही प्रकट कर दिया है भगवान ने कुछ बनाया बनाया नहीं वैषम में न सापेक्ष न कर्मा विभागाधित चेन न अनादित दो एक चौतीस दो एक पैतीस वेदांत अर्थात अनाद काल के हमारे कर्मों के द्वारा महाप्रलय में हमारी जो स्थिति थी वैसे ही स्थिति प्रकट कर दिए कुछ बनाई बनाई नहीं भगवान ने अपनी जेब से आप लोग क्रिकेट देखते होंगे हाँ। पांच दिन का होता है ना टेस्ट मैच हाँ, होता है तो एक दिन पहले दिन मान लो दो आउट हो गए और एक खिलाड़ी ने 99 रन बनाया और टाइम हो गया शाम का अंपायर ने सीटी बजा दी छुट्टी तो दूसरे दिन जैसे वो दो आउट हो गए थे वो आउट माने जाएंगे और उसने 99 रन बनाया था वहीं वो खड़ा होकर आगे बनाएगा यानी जहां समाप्त हुआ था पहले दिन वहीं से शुरू होगा ऐसे ये सृष्टि है जो लोग जन्म नहीं मानते उनसे पूछो कि तुम्हारे भगवान ने ये घपड़ सपड़ क्यों किया है अलग अलग हमारे भगवान ने तो कुछ बनाए ही नहीं उन्होंने तो प्रकट किया है यथा पूर्वम इसलिए न बैषम में है और नैर्घिण्य है निर्दयी नहीं है भगवान वो तो समोहम सर्वभूतेशु नमे मे देश्योस्त न प्रिया तो समदर्शी है तो वो भगवान या ब्रह्म या परमात्मा अनेक रूपधारी है वो स्वयं भी सचित आनंद स्वरूप है दूसरे को भी अपने समान बना देता है लेकिन जीव की पर्सनैलिटी सदा रहती है जीव ब्रह्म नहीं बन सकता संसार का प्राकट करना संसार का रक्षण करना प्रलय करना ये तमाम कामें कार्य भगवान स्वयं करते हैं हाँ अपना ज्ञान अपना आनंद ये सब कुछ दे देते हैं तो आपको ये सब बता करके और अंत में मैंने आपको ये बताया कि ऐसा वो हमारा अंशी हमारा स्वामी हमारी मां हमारा पिता हमारा भ्राता हमारा सर्वस्व जिससे हमारा साजात सादेशुज संबंध है उस भगवान से हमारा मिलना कैसे हो फिर चलो वेदों में तमेव विदित मृत्यु में नान्य पंथा विद्यते वेद ने कहा उसको ही इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा एवं माने होता है ही यानी केवल उस भगवान को जान कर ही पाकर ही क्या होगा तमेव विदी मृत्यु में थी तुम अमर हो जाओगे फिर मरोगे नहीं ये जो डर है हम लोगों को मर न जाऊं हर समय छोटे बच्चे को भी जवान को भी बूढ़े को भी बीमार को भी डॉक्टर ने हाथ उठा दिया फिर भी मरना नहीं चाहता अब क्या हो डॉक्टर ने तो हाथ उठा दिया अरे वो ऐसा है कि एक बाबा जी है ना वाह उनके पास जाओ वो आशीर्वाद दे देंगे भाग दौड़ करता रहता है असंभव को संभव करने के लिए अरे गधे बता आज तक कोई भौतिक वादी या कोई अध्यात्मवादी कोई संत महात्मा इस संसार में बिना मरे रहा है कोई है नहीं, सब मरते हैं आओ। अरे बड़े बड़े महापुरुषों के दादा भी चले गए भगवान शंकर के अवतार शंकराचार्य बत्तीस साल की उम्र में चले गए अब कोई कहे कि आप तो महापुरुष हैं इच्छा मृत्यु है अरे रहिए संसार का कल्याण कीजिए भगवान के लोक में जाके क्या करेंगे आप हा? फिर भी हम नहीं मरना चाहते और सब मरे होंगे <laughs> हम नहीं मरना चाहते ऐसे भोले भाले उसको अभिनिवेश कहते हैं ये क्लेश है सबको तो जो भगवान को पालेगा मरेगा तो लेकिन ये क्लेश नहीं होगा और मरने के बाद सदा को क्लेश चला जाएगा फिर जन्म नहीं होगा गिवर्तंते ताम परम मम पंद्रह गीता न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते छांदोग्योपनिषद आठ चंद्र एक जाबाल्युपनिषद बाईस सदा के लिए सदा पश्चंत सूर्या छ सात सुबालोपनिषद सोष्णते सर्वा कामान सह ब्रह्मणा विपस्थितिता फिर वेद कहता है ये मंत्र श्वेता चतुरोपनिषद में दो बार आया है एक तीन आठ एक छ पंद्रह फिर श्वेताश्वतरोपनिष् कहता है संयुक्त में तत्म क्षर च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीषा अनीश्चात्मा बद्यते भोक्तृभा ज्ञावादेव मुच्यते सर्वपाष पहले मंत्र ने कहा अमर हो जाओगे दूसरे ने कहा सात कष्ट समाप्त हो जाएंगे सब त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंच क्लेष पंचकोष सब की छुट्टी और इन सब कष्टों की माताजी माया वो भी चली जाएगी फिर कहता है श्वेताच्यतरोपनिष विश्व सेकम परवेष्टिता दयात्पादेव मुच्यते सर्वपाशय चार सोलह विश्वसेकम पर्यात्मा देव शिव शांतिम्यंत में अजम ध्रुवम सर्वतत्विशुद्धम ज्ञावा देव मुच्य दो पंद्र श्वेता चतरोपनिषदमीडम निचा शांति में शांति चाहते हो ना हाँ जी हमेशा टेंशन रहता है हाँ तो उसको जानना होगा चार ग्यारह नि चेतनचेतना एक बहूनात काम तत्कारगम्यम ज्ञावा देव मुच्यते सर्वपाशय श्वेताश्युतरोपनिष तेरा एको बशी निष्क्रिया बीज बहुधा योति तम आत्मस्थ ये नुपश्य धीरास्ते सुखम शाश्वत नेतरेशा सुखचैते न <laughs> छे बारह एको बशी सर्वूता रूप बहुधा योजनुप्य धीरा तक शाश्वत नेतरेशो दो, दो बारह निम एको बहुनाम जो विदात कामन तमात्मस्थम ये नुपश्य धीरा ताश्वती नेतरेशा कठोपनिषद्दो दोतेरा तम दुर्दर्शम गूढ़मनु प्रविष्ट गुहाम गहबरेष्ठ पुराण अध्यात्मधिगमेन देंव मीरो हर्षशोको जहाँति हर्ष भी हा हर्ष भी माया है शोक भी माया है हर्ष अरे हर्ष माने तो आनंद होता है हाँ हाँ होता है लेकिन एक सात्विक हर्ष होता है और एक दिव्य हर्ष होता है दो आनंद होते हैं आत्मज्ञानियों को सात्विक आनंद मिलता है ये योगियों को सात्विक आनंद मिलता है संप्रज्ञात समाधि में तो वो सात्विक सुख जो है आप लोग मां को चिपटाते हा आनंद मिल गया आनंद ये जो बार बार आपको दिन भर आनंद मिलता है मिल गया चला गया मिल गया चला गया नौटंकी जो होती है ये संसारी माइक सुख है अनित्य सुख है जड़ सुख है तो ये नहीं मिलेगा वो मिलेगा जो वैभूमा तत्सुखम सात तेईस एक छांदोग्योपनिषत् फिर श्वेताश्वतरोपनिषत् आया उसने कहा सर्वाजी सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन हंसो भ्रम्य ते ब्रह्मचक्रे पृथ्गत्म प्रेरित रुष्ट मृत हा फिर आया श्वेताश्वतरोपनिषत समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया दो पक्षी आपके हृदय में रहते हैं द्वासपर्णा सुजा सखाया चार छे मुंडकोपनिषद ने भी ये मंत्र है तीन एक एक तो ये दो पक्षी में एक तो तुम हो एक तुम्हारा बाप भगवान यानी एक बालक तुम एक बालक भगवान ये दो पक्षी रहते हैं तो ये जो जीव है ऐसे है देखो ये हमारा हाथ और ब्रह्म जो है ऐसे है उसी के पीछे बिल्कुल अगर ये जीव राइट अबाउट टर्न लेफ्ट अबाउट टर्न घूम जाए बहुत हो गया गई माया गया अंधकार सब कुछ मिल गया चरम प्रधान चरम हरक, चरात्माना तस्या क्षर प्रधानमृता क्षर हराक्षरा निवृत्ति ये जो दूसरा पक्षी आपके हृदय में रहता है तस्या तिध्या तत्वभा उसका ध्यान करो फिर उसमें लीन हो जाओ इतना प्यार करो बाद माया गई रसो बैस रसम हेवायम लब्धवा नंदी भवती तैतरियो परिषद दो सात आनंद चाहते हो। हाँ, हा, हा, उसको पाना होगा उसको अपने स्वामी को अपने अंशी को अपने सर्वस्व को देखो जितने सारे दुख है उनकी जननी माया है उसको पकड़ो गीता कहती है सुनो कंक्लूजन दैवी है मे बजे प्रपद्यंते माया में ताम तरंती ते अर्जुन कान खोल कर सुन ले ये मेरी जो माया है ना न आ? जानता है कैसी है ऋते जग प्रती तो न प्रतीय तो चात्म तद विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तम कितना सुंदर निरूपण है एक श्लोक में ऋते जग प्रतीत भगवान कह रहे हैं जहां मैं नहीं रहता वहां माया रहती है जहां मैं नहीं रहता वहां माया रहती है इसलिए मेरे पास भी नहीं रहती और मेरे संतों के पास भी नहीं रह सकती लेकिन बिना मेरे माया का अस्तित्व भी नहीं रह सकता जहां मैं नहीं है वहां माया रहती है और बिना मेरे माया कुछ नहीं कर सकती देखो सूरज़ है उसकी परछाई पड़ती है जल में उसकी किरणें सूरज से पृथक ही है लेकिन सूरज के बिना किरण कहां से आएगी जो परछाई बनेगी सूरज से संबद्ध है कोई भी शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं हो सकती लेकिन वो अपना प्रभाव नहीं डाल सकती स्वतेजसा नित्य निवृत्त तमाया गुण प्रवाह भगवं धाम सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि तुम तो माया उसी की जाएगी अर्जुन जो माँ मे वे प्रपद्यंते <laughs> जो केवल मेरी ही ही ही, ही शरण में आएंगे कर्मी हो ज्ञानी हो योगी हो कोई हो बड़ी सीधी सी बात है भगवान को जानना होगा पाना होगा और कोई गति नहीं नान्य पंथा विद्य ते और दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है तो फिर तो फिर चलो वेदों में वेदों के पास गए हा भाई बताओ हा हा ना वेद बिन्न मनुते तम बृहंतम तंब। वेद के द्वारा ही उसको जाना जाएगा बिना वेद के उसको कोई नहीं जान सकता तो वेद कहता है अपाणि पादो जवनो गृहता पश्च्य चक्षण त्य करना सबे भेद्यम न चाहता उसको कोई नहीं जान सकता भेद ने जवाब दे दिया बिना मेरे उसको कोई नहीं जान सकता लेकिन उसको कोई नहीं जान सकता है कैसे बोलते हैं आप <laughs> जी मैं भेद अरे तो आप कहते हैं नावेद बिन मनते तम बृहंतम बिना मेरे समझे उसको कोई नहीं जान सकता और फिर आप ही कहते हैं न चाहता उस भगवान को कोई नहीं जान सकता क्यों नततर तर चक्ष ये तीन उन्नीस है श्वेताशुतरोपनिषद न तत्र गच्छति न बाग गच्छति नो मन केनोपनिषद एक तीन वहा इंद्रिया भी नहीं जा सकती वाणी भी नहीं जा सकती मन भी नहीं जा सकता और हमारे पास है क्या जिसको हम ले जाएं उसको जानने के लिए यही तो हमारे पास मैटर है हा होगा आपके पास है मैटर लेकिन इन मैटरों से वो ग्राह्य नहीं हो सकता क्यों फिर बताएंगे